गालब और गरुड़ आए और उसको जबरदस्ती अपहरण करके विष्णु के साथ शादी कराना चाहते थे तो शांडिली ने चला दिया तो गालब और गरुड़ गलने लग गए तो अनुनय विनय किया तो शांडिली ने अपना संकल्प समेटा तो गलना बंद हो गया तो खुश होकर उन्होंने वरदान दिया कि ये पहाड़ आज के बाद गलता तीर्थ के नाम से जाना जाएगा अभी भी जयपुर में यात्री जाते हैं गलता तीर्थ गलता तीर्थ तीर्थ वीर्थ क्या है एक पहाड़ी है और गुफाएं में देख के भी आया नो शांदिली नाम की कन्या रहती अभी वो गलता तीर्थ बन गया तो गालब ऋषि और गरुड़ जी जबरदस्ती उसको ले जाना चाहते थे अपहरण करके वो विष्णु से शादी नहीं करना चाहती थी विष्णु जिससे विष्णु है उस आत्मा को जानकर मैं मुक्त आत्मा बनूंगी जीवन मुक्त बनना है तो किसनी शक्ति थी आजकल बिस्त्रियों को कन्याओं को गुमराह कर देते हैं लाली लिपस्टिक लगाओ नाचो ये डिग्री लो वो डिग्री लो उसके बाद भी बेचारी परेशान रहती है महिलाएं कन्याएं बच्चियां अगर थोड़ा दिन संयम करके आत्मवैभव को जगाए तो जॉब तो क्या होती है लाख दो लाख रुपया महीने में मिलेगा और क्या होगा करोड़ों रुपया भी तुच्छ हो जाए ऐसा आत्मवैभव जागृत हो सकता है सभी का कन्याओं का लड़कों का इनका उनका लेकिन विघ्न डालते ना खाने की आदत थोड़ा ज्यादा खा लिया पेट मोटा कर दिया जरा सुन लिया जरा भोग लिया ऐसे करते करते बुद्धिमान श्रद्धालु लोग भी दबू रह जाते बेचारे फिर जिंदगी बोझीली हो जाती है वास्तव में तो आनंद ही आनंद है यार ही यार है ईश्वर ही ईश्वर है मौज ही मौज है लेकिन जानते नहीं न तो इंद्रिय लोलुकता होती है देख कर मजा लो चक मजा लो सूंघ कर मजा लो सुनकर मजा लो स्पर्श करके मजा लो, लो, कर लो। बाहर के मजा मजा में तुच्छ हो जाता है इससे संयम करके अंतरात्मा का आनंद अंतरात्मा की शांति अंतरात्मा का ज्ञान अंतरात्मा का वैभव मिले महान महान देवता भी दर्शन करके भाग्य मना लेते वैसे तो कई पुराणों में घटनाएं हैं नरबदाजी तो लालजी महाराज के सामने बुढ़िया के रूप में आई खाना वाना दे के नरबदाजी भी प्रकट हो जाती है हम गए थे तो हम सोचा ये अपन खाते नहीं तो शायद नरबदाजी आई आँखें के कोले तो नरम नरबदाजी जी न कोई फिर बैठे तो फिर पानी में खलबली हो गए सब फेंक के बैठ गए थे जो चने बने थे खाने के लिए दो के भोग लगाना था भगवान को फिर खाना था फिर सोचा कि सब छोड़ के अब ये चने का आश्रय क्यों चने फेंक दिए वो पपैया था वो भी फेंक दिए ऐसे बैठ के चलो भगवान के भरोसे तो नरबदा जी में खलबली हो गए तो मैं आँख खोलूं कि आ गई कोई आई नहीं फिर आँख बंद करे फिर पानी में खलबली हो गए जाए माता तो माता तो कोई आई नहीं। बाद में पता चला कि बड़ी बड़ी मछलियाँ पानी में वो चने खाने को आती थी माताजी जी तो आई नहीं लेकिन इंद्र ने फिर अपने से छेड़खानी किया बड़ी बारिश है तो फिर शरीर की रक्षा भी तो करनी है तो किसी बरामने में बंद मकान बरामदा खाली वहीं बैठे तो फिर वो लाए लाठी भाला चाकू <laughs> देखे शोर मच गया वो जरा फिर सब हुआ आप ईश्वर में स्थित हो जाते तो बड़ी बड़ी आपदाएं भी आपके यहां से आपके ऊपर आ रही लेकिन फिर साइड मार के गुजर जाएगी ईश्वर में शांत होना बड़ा बड़ा हितकारी है करने का राग मिटाने के लिए सेवा करूं भोगने का राग मिटाने के लिए दूसरों के सुख में राजी हो जाओ, राग रहित होने से बस वासना रहित तो भोजन बन गया ऐसा ही भरत जी जा रहे थे राम जी को लेने के लिए तो भरद्वाज आश्रम में ठहरे अब इतने भरत जैसे आए तुम्हारा स्वागत कैसे करें कहाँ रहोगे क्या करोगे तो भरद्वाज ऋषि ने इतने सारे अयोध्या भरत के साथ साथ आए राम जी को बुलाने के लिए संकल्प करके रिद्धि सिद्धियों से सारी व्यवस्था कर दी भारत और भारत के साथ जो हजारों आदमी आए थे उनके रहने खाने की व्यवस्था कर दी दूसरे दिन सब छू ऐसे हिमालय में कोई कोई साधु मैं देखा नहीं सुना है संत के साथ वो चार पांच चेले रहते थे कोई सामान नहीं रखते थे जहाँ ठीक लगे वहाँ रहने का संकल्प किया सब सामान आ जाए रहे बोले चलेंगे चलेंगे डंडा <laughs> घुमाए सारा सामान जो जहाँ से बनाए अदृश्य हो जाए तो पांचों भूतों में सब चीजें पड़ी है आपके संकल्प से वो बन के आ गई आपने उपयोग किया फिर संकल्प हटा दिया तो विलयोगे ऐसे ही चिकनाहट भी तो प्रकृति में पड़ी है ना घी तेल भी तो पृथ्वी में ही पड़ा है ना आता ही है ना तो जाओ रंगा जी से ले आओ मालपुए बनाओ पुरुषोत्तम महारा पुरुषोत्तम गिरी मालपुए खाए जिसने खाए वो बूढ़े से मैंने पूछा वो उम्र तो बड़ी हो गई थी और मैंने पूछा तीस साल पहले आज से तीस चालीस साल पैंतीस साल पहले तभी वो बूढ़ा नब्बे साल का था अंदाजी तो ये सब होता है ऐसे दूसरे महात्माओं के विषय में भी सुना कम पड़ गया तो बोले चलो इतने डब्बे डाल दो कुएं में से निकाल के पानी डाल दिया घी तेल बन गया पूरी बूढ़ी बनी फिर घी तेल मंगा के कुएं में डाल दिया ये सब संकल्प सामर्थ्य होता है यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए ज्ञानेश्वर ने संकल्प चलाया पाड़े के मुंह से वेद का पाठ होने लग गया संकल्प चलाया चबूतरा चलने लग गया यदि व संकल्प चलाए नीम का पेड़ जगा बदल जाए यदि वह संकल्प चलाए हे रे, रे भी छोड़ के जाए है? आई बात दिमाग में कुछ बैठ गई और इस संकल्प बाम में स्थिति में आत्मदेव के संकल्प में अद्भुत सामर्थ्य है परमात्मा में नारायण हरि गांधी जी ने संकल्प कर दिया तो केवल संकल्प चलाया नहीं गांधी जी को तो बहुत सारे थे उसमें क्रिया भी चाहिए खाली कुछ संकल्प से होता है कभी वो संकल्प के अनुरूप क्रिया भी हो करनी पड़ती है कभी कुछ निमित्त भी करना पड़ता है संकल्प किया लेकिन वो चीज़ वस्तु में संकल्प प्रवेश करा दिया हाथ के यूँ कर दिया तो गांधी जी ने अंग्रेज भारत छोड़ो ये संकल्प में डटे रहे तो अंग्रेज भी तो बहुत थे और अंग्रेजों के टट्टू भी बहुत थे पिट्ठू भी बहुत थे तो बहुतों को भागना है तो फिर भारतवासियों का भी संकल्प जुड़ गया तो अंग्रेजों को भागना पड़ा हम्म ऐसे ही अंग्रेज भारत छोड़ो तो छोड़ गए ना अंग्रेज भारत तो उस संकल्प में क्रिया भी करनी पड़ी नारायण और छोटा मोटा होता है एक दो मच्छर एक दो मच्छर मच्छरियां होती उनके लिए संकल्प क्या उनके लिए तो एलोट जला दो तो मच्छर मच्छरिया फदिया करे आंखों दे पैसे को बोलते काठियावाड़ में इसको पैसा बहुत प्यारा लगता है कोई भी पैसे वाला आ गया बस शिवा भाई उसका भगत नारायण हरी हरिओम हरि हरिओम हरि ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाए तो में रोना पड़ेगा जिस धन को सत्ता को सौंदर्य को छोड़ के जाना है उसके लिए कूर कपट करना अपने संकल्प का गला घोटना है अपने मनुष्यता का गला घोटना है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बधु बधु भी सुने और दुनिया लुंडी वाला भी सुने और उनके झुंड वाले भी सुने काम न क्रोध न लोभ न मोह कछु मेरी चले मेरे लोभी वाले की चले ये मोह है दूसरे के प्रति जो अपनी बात नहीं माने उसके प्रति आदू खाके लग जाना ये द्वेष है तो ये शत्रु हमारी योग्यताओं को हर लेते हैं सेवा में बड़ा बल है हनुमान जी खाली सेवा सेवा से ही तर गए सिद्ध पुरुष बन गए ज्ञान पहचाने में समर्थ हो गए सबते सेवा धर्म कठोरा लेकिन सेवा में अपनी लॉबी वाले अपने अनुकूल सेवा बाकी सब गप सप बद बदु आप बराबर थे जैसे लेकिन किसी ने तो कहा नहीं था तुम ये बनाओ वो करो वो करो जहाँ रुचि है वो, उसका नाम सेवा नहीं है उसका नाम तो वासनापूर्ति है रुचि के अनुसार जो सेवा करता है उसके कल्याण नहीं होता जो आवश्यकता है जहाँ की वो सेवा कर लेना उसको बोलते हैं जैसे भूखे को रोटी की आवश्यकता है प्यासे को पानी की आवश्यकता है संस्था में धर्म की जगह पे जिस समय जो उचित है समाज के हित में संस्था के हित में वो तत्परता से करना सेवा है यह मेरी ड्यूटी नहीं है है मेरी ड्यूटी नहीं है हे उसकी ड्यूटी थी उसकी ड्यूटी है तो आरामखोर लोग सेवा की जगह पे बैठ गए मेरी ड्यूटी नहीं है ये तो आरामखोर लोग है सेवक तो सेवा खोज लेता है आराम ड्यूटी के बहाने गलती हो जाए तो किसी के सिर पर मर देगा ब दो एवी गणित लगाई देवानू चाहे दुनिया हो चाहे कोई भी हो छल छिद्र कपट मोहे स्वप्न ने न भावा न पलायनम न दैनम न छलम न छिद्रम न कपटम पलायनता नहीं सेवा में छल नहीं कपट नहीं दूसरों का छिद्र देखकर उन पर उनका छिद्र निकालने के लिए कृपा वर्षाओ तो अलग बात है लेकिन उनसे बदलाबाजी लेके और उनको सताओ तो आपका पुण्य नाश होता है बदा जाने से अपना पुण्य नाश ऐसा द्वेष नहीं करना चाहिए और अपना पुण्यनाश हो ऐसा अपने चमचों पे राग भी नहीं करना चाहिए अभी ऋषि प्रसाद में आएगा एक छप गया होगा मैंने शोपुर गौशाला में गजानंद और अशोक जाट रहते हैं तो उन्होंने गायों के नाम से कुछ जरा लोगों से पैसे निकलवाए मैंने ऋषि प्रसाद में डाल दिया गजानंद और अशोक जाट को चेतावनी दी जाती है कि गायों के नाम से जो चंदा किया है उनको वापस करो कोई आवश्यकता नहीं नहीं तो बोलते अपने आश्रम के आदमियों का इज्जत इज्जत इज्जत क्या गलती करते हैं तो फिर समाज को ठगने के लिए आश्रम के आदमी हुए क्या आश्रम में घुस के समाज को ठगे हैं वो आश्रमवासी वासी थोड़े हैं ऐसे ही नारायण के सेवकों को भी मैंने चेतावनी दे दी और नारायण को फोन पे आज बोला उसको तो बेचारे को पता ही नहीं मैं उसको भी डांटा मैं कहते रहे सेवक गौशाला गव, के नाम से चंदा करते हैं बोले नहीं कभी हुआ नहीं मैं है फलाना था बीकानेर में दाढ़ी थी बड़ा तिलक विलक था अरे बोले साईं हाँ हाँ वो तो पेटियां बना के लाया था कि सबके सबको देवें उसमें लोग दान डालें अपने को आमदनी मैंने मना किया था उसको मेरे शाबाश है मना तो किया लेकिन मैंने तो उसकी उसको देख के मैंने देखा कि तो ठग है दाढ़ी और तिलक विलक के मैं क्या क्या सेवा करते है? बोले गौशाला कर के ना लिए मैं ज़रा चंदा वंदा करता हूँ तो मैं तो गुस्सा हुआ कि नारायण अभी से गायों के नाम से भीख मांग रहा है मेरे को तो बोले नहीं साई मैंने नहीं किया मैंने <laughs> ठीक है फिर मैं तो डाल दिया उनके सेवकों का नाम नारायण चंदा करवाता ये मेरे पास प्रूफ नहीं था और सच्ची बात भी थी उसने करवाया भी नहीं बेचारे कोई भी आश्रम के नाम पे कहीं भी किसी भी रेत का चंदा या चीज वस्तु मांगता है ना तो जरा सावधानी से कोई आवश्यकता नहीं है तो अंत की शुद्धि से अंत शुद्ध होता है तो उसमें सत्य संकल्प सिद्धि आती है उसमें कितनी एकाग्रता है कितना संयम है मैं, उतनी सिद्धि पावरफुल होती है वो तो बैठे मैं जज बनूंगी अब ज क्या बनना अभी जॉब छोड़ दिए अरे सारे जज सारे राष्ट्रपति जिस परमात्मा के आगे बबलू हो जाते ऐसा परमात्मा तुम्हारा आत्मा है उसमें टिक जाओ उसकी प्राप्ति करो तुर्क दुनिया दुनिया की आसक्ति छोड़ दुनिया की उपलब्धि के लिए कुछ न कर ईश्वर प्राप्ति बस हम्म गॉड इज गॉड और सत्संग में वी नहीं बनना चाहिए अब दूसरे साधकों को पीठ देके आगे बैठना जी एम ग्रेट मिस्टेक आई एम समिंग will be problem, no. लेस worry less, tension less. तुम आगे बैठे फिर तुम्हारी girlfriend आके आगे बैठे what एन दस वॉट थिंक यूर गर्लफ्रेंड तुम्हारी girlfriend सबको पीठ देके आगे बैठे क्या समझते तुम नो no. very big mistake. खुद भी आके आगे बैठे इसकी गर्लफ्रेंड आके आगे बैठे तो सत्संगी क्या है अनवैलिड नो वेरी ग्रेट मिस्टेक ओके ये भी आके बैठे इसकी गर्लफ्रेंड भी आके आगे बैठे ये तो यहाँ के संचालक बोंदू हैं इसीलिए मुझे सब करना पड़ता है नहीं तो कोई आए इधर आगे बैठे और उसकी गर्लफ्रेंड आगे बैठे ऐसे लोग तो एकदम जुतियों में बैठना चाहिए बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जुतियों में बैठे हाँ दूसरों के चरण रज अपने सिर को लगावे माइंड चेंज होना इधर बैठेंगे तो क्या आई हैव वन क्वेश्चन, है महीने का क्वेश्चन तुम रहो साधना करो सेवा करो बारह बारह मैंने सेवा करते बाद में क्वेश्चन करने का अधिकार मिलता है आए और मेरे को क्वेश्चन करना है वो क्या क्वेश्चन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सिस्टम कट आउट करो ब्रह्मचर्य रखो बाद में क्वेश्चन करो साधना करो फिर क्वेश्चन करो ऐसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ गए हमको एक क्वेश्चन है चल गेट आउट आज भी एक दो आए थे तो मैंने कहा जब जब कछुकाल करे सतसंगा तब हुए भेद भरम भव भंगा कुछ समय रहे संयम से कुछ अनुभूतियाँ हों तब सवाल पूछे जरा जरा बात में गुरु का खून पीना टाइम बर्बाद करना हाँ कैसे आप तो मेरे से ना रह जाए हमारे तरफ देखते नहीं अरे मूर्ख हम तो ईश्वर में रहते हैं ईश्वर की दृष्टि से सबके तरफ देखते खास तुम्हारे तरफ देखे तो तुम कोई मेरे गुरु हो क्या कभी <laughs> ऐसा डिमांड नहीं करना चाहिए हमारे से बात करें हमारे से देखें हमारे से इम्प्रेस हो हो नारायण हरी हरिओम हरी तो ये सब मानसिक जगत में ही होता है दुष्ट सज्जन देव दानव मानव ये सब अष्टधा प्रकृति में होता है यार जो का हैं यार कह दो परमात्मा कह दो अल्लाह कह दो गॉड कह दो जो कहते हैं उनको पाना उनमें स्थित होना अपना मन की गुलामी वासना छोड़ देना बड़ी ऊंची उपलब्धि है अपने नीच स्वभाव से उभर जाना बड़ी ऊंची उपलब्धि सबसे बड़े में बड़ी उपलब्धि क्या है स्वभाव विजय शौर्य श्री कृष्ण ने उधव को खास बात बताई अपने गंदी आदतों पर और मानसिक इच्छाओं पर विजय पाकर इच्छा रहित आत्मा में जग जाना बड़े में बड़ी विजय है इंद्रपद से भी बड़ी विजय है ओ आप जीव तालू में लगा दो अहमदाबाद में सुन रहे हैं। और अहमदाबाद और कई जगहों पर ये लाइन मिली है सूरत बड़ौदा पूना उल्लास नगर सहज में सत्संग होता है एक एकांत में नान का बोले सहज स्वभाव तो काराम बोलते थे अमी बोलते वेद बोलते हमने जो कहा है वेदवाणी मतलब सत्यवाणी जो सत्य में टिकते एकांत एक में तो फिर उनका सत्संग उनका वचन सत वचन सत्संग हो जाता है यदि व संकल्प चलाए मौसमी का ढेर हो जाए देखो मस्त्रा वो अपना यार की मौज बाबा मौसमी का ढेर हो गया बोलो सीजन नहीं ये तो कुछ भी नहीं मौसमी बन जाना ये बन जाना पकवान बन जाना मकान बन जाना थाल आ जाना थाल फिर नरबदाजी में फेंक देना आदृश हो जाना ये सब अहिक जगत में तत्व ज्ञान के आगे इसकी ज्यादा कोई कीमत नहीं आत्म साक्षात्कार के आगे इसकी ज्यादा कीमत नहीं हो गया तो हो गया स्वप्न हो गया ना संकल्प किया रेल रोक दिया बरसात कर दिया ये सब छोटी बातें यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित तो हो जाए माई जा रही थी सती बनने को तुलसीदास जी महाराज को प्रणाम किया महाराज ने बोला सदा सुहाग है बोले महाराज मेरा सुहाग तो शमशान में पहुंच गया आपका सत्य वचन कैसे होगा बोले अच्छा अपने शमशान में पहुंचे हुए अपने पति के शब्द को बुलवाओ बुला लिया तुलसीदास ने सिर पे हाथ रख दिया जिंदा हो गया फिर किसी का भी कोई मरे तो बोले महाराज ये तो मेरा पति जिंदा कर दो मेरा बाप है जिंदा कर दो तुलसीदास के लिए तो मुसीबत बनाई तुलसीदास जी ने चौपाई बनाई तुलसी मुआ मंगाए के तुलसी मुआ मंगाए के सिर पे मेला हाथ सिर पे मेला हाथ हम तो कछु जाने नहीं हम तो कछु जाने नहीं तुम जानो रघुनाथ तुम जानो रघुनाथ ये तो जिस परमात्मा ने सुरना कराया वही ही जाने से ऐसा थोड़ी संकल्प चलाओ तो जब भी चाहे संकल्प चलाए ये करे वो ऐसा नहीं होता ये उसमें भी ईश्वर की आत्मा देव की सहमति होती ऐसे औरंगज़ औरंगजेब को धुन चढ़ी थी हिंदुओं को मुसलमान बनाओ सवा सवामन जनयुग जलाओ फिर खाना खाओ ये करो वो करो ऐसे करते करते काशी पहुंचे तो काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाना है तुलसीदास ही बैठे थे अरे बोले क्या एक इसको पत्थर को बुद्ध परस्ती पत्थर को अल्लाह मानते हो भगवान मानते हो अरे बोले पत्थर नहीं है सर्वव्यापक ब्रह्म पत्थर में जड़ चेतन में सब में है अल्लाह ईश्वर बोले सब में है तो ये जो शिवजी का बैल है उसमें भी है अल्लाह अल्ला। हाँ बोले है बोले इसको चारा खिला के दिखाओ <laughs> तुलसीदास ने संकल्प किया तो नंदी ने जीभ बाहर निकाली विश्वनाथ मंदिर तोड़ने से बच गया <laughs> बोलो है तो पत्थर का है लेकिन वो संकल्प चला दिया था नंदी ने जीव निकाली ये <laughs> मैंने सुनी हुई कथा है ये संकल्प में बल होता है सब आपके संकल्प में भी बल है रात को सौंपने में क्या क्या बना देते हैं जोगी भी जागृत में बनाते थे बस